संक्षिप्त महाभारत वारणावत में लाक्षा पांडवों की यात्रा विदुर का गुप्त उपदेश वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय जब धितष ने पांडवों को वाराणावत जाने की आज्ञा दे दी तब दुर्वात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई उसने अपने मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर कर कहा भाई पुरोचन इस पृथ्वी को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसा ही तुम्हारा भी है तुम्हारे सिवा मेरा ऐसा और कोई विश्वास पात्र और सहायक नहीं है जिसके साथ मैं इतनी गुप्त सलाह कर सकूँ मैं तुम्हें यह काम सौंपता हूँ कि मेरे शत्रुओं की जड़ उखाड़ फेंको होशियारी से काम करना किसी को मालूम न हो पिताजी के आज्ञा आज्ञानुसार पांडव कुछ दिन तक वारणावत में रहेंगे तुम पहले ही वहाँ चले जाओ वहाँ नगर के किनारे पर सन सरजरस राल और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे उसकी भीतों पर घी तेल चर्बी और लाख मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना पांडवों को परीक्षा करने पर भी इस बात का पता न चले उसी में कुंती पांडव और उनके मित्रों को रखना वहां दिव्य आसन वाहन और सैया सजा देना फिर वे विश्वासपूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएँ तो दरवाजे पर आग लगा देना इस प्रकार जब वे अपने रहने के घर में ही जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी ना होगी पुरोचन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और एक खच्चर जुती हुई तेज गाड़ी से वहाँ को चल दिया वहां जाकर उसने दुर्योधन के आज्ञानुसार महल तैयार कराया समय आने पर पांडवों ने यात्रा के लिए शीघ्र गामी और श्रेष्ठ घोड़ों को रथ में जुड़वाया उन लोगों ने बड़े दीन भाव से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 राजा धृतराष्ट्र हमारे पिता परम मान्य और गुरु हैं जो वे कुछ कहेंगे वह हम निस्संक भाव से करेंगे यह हमारी प्रतिज्ञा है यदि आप लोग हमारे हितैषी और मित्र हैं तो हमारा अभिनंदन कीजिए और आशीर्वाद पूर्वक हमें दाहिने करके लौट जाइए जब हमारे काम में कोई अड़चन पड़ेगी तब आप लोग हमारा प्रिय और हित कीजिएगा युधिष्ठिर की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 बिना धैर्य के समझदारी नहीं आती मेरी बात को भली भांति समझ लो अर्थात दिशा आदि का ज्ञान पहले से ही ठीक कर लेना जिससे रात में भटकना न पड़े शत्रुओं के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है वह स्याही के बिल में घुसकर आग से बच जाता है अर्थात उस सुरंग से यदि तुम बाहर निकल जाओगे तो उस भवन की आग में जलने से बच जाओगे घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का पता लग जाता है जिसकी इंद्रियां वश में है। शत्रु उसकी कुछ भी हानि नहीं कर सकते अर्थात यदि तुम पांचों भाई एकमत रहोगे तो शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा विदुर का संकेत सुनकर युधिष्ठिर ने कहा मैंने आपकी बात भली भांति समझ ली विदुर हस्तिनापुर लौट आए यह घटना फाल्गुन शुक्ल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र की है